गीता सांकर शक्य अध्याय जाना माते व्यथा मा च विमूढ़ दृष्ट्वा व्यमूढ़ व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्व तदेविद प्रपश्य मा व्यथा मा भूतते भयम् मा च विमूढ़ विमूढ़ चित्तता दृष्ट्वा उपलभ्य रूप घोर ईदृग यथा दर्शित मम इदम् इदम व्यपेतभिगतभय प्रीतमना चन पुनः भूज तम तदव चतुर्भुज शंखचक्र गदाधर तव इष्ट रूपम इदम प्रपश्य जैसा पहले दिखाया जा चुका है वैसे मेरे इस घोर रूप को देखकर तुझे भय न होना चाहिए और विमूढ़ भाव अर्थात चित्त की मूढ़ावस्था भी नहीं होनी चाहिए तू भयरित और प्रसन्न मन हुआ वही अपना इष्ट यह शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज रूप फिर भी देख संजय उवाच संजय बोले इतर्जुनम वासवो स्वक दर्शयामास भूय आश्वास यास भीतमेरम इति भूत सौम्यवपुरहात्माजुन वासुदेवः तथा भूतम् भूत वचन उवुदेवगृह दर्शयामास दर्शितवान् भूयः पुनः च च चश्वासी एनम् एनमें पुनः सौम्यवपु प्रसन्न देहो महात् इस प्रकार भगवान वासुदेव ने पूर्वोक्त वचन कहकर अर्जुन को अपना वसुदेव के घर में प्रकट हुआ रूप दिखलाया फिर सौम्य मूर्ति होकर अर्थात प्रसन्न देह से युक्त होकर महात्मा कृष्ण ने इस भयभीत अर्जुन को पुनः पुनः धैर्य दिया अर्जुन उवाच अर्जुन बोले दृष्टवेदम्मा अनुसम रूपम तव सौम्यम इदानमस् संवृत् सचेता प्रकृति गृह्वाइं मनुषं रूपम मसखम प्रसन्न तब सौम्यम जनार्दन संजातः किं कि सचेता प्रसन्नचित्ता प्रकृति गतः च अस्मि हे जनार्दन अब मैं अपने मित्र की आकृति में आपके इस प्रसन्न मुख सौम्य मानुष रूप को देखकर कर सचेता यानी प्रसन्न चित्ता चित्त हुआ हूँ और अपनी प्रकृति को वास्तविक स्थिति को प्राप्त हुआ हूँ श्री भगवान श्री भगवान बोले सुदूरदर्शनिदम रूपम दृष्टवान सी देवा देवास्य रूप से नृत्य दर्शन कांक्षिण सुदूरदर्शन सुषु दुखेन दर्शनम से सुदूरदर्शन इदम रूप दृष्टवानसी यद मम देवा अपि सर्वदा अं ममपे नृत्य दर्शनकांक्षीण दर्शनेसव अभी नव दृष्टवों नक्षति इति अभिप्रायः मेरे जिस रूप को तूने देखा है वह बड़ा दुर्दर्श है अर्थात जिसका दर्शन बड़ी कठिनता से हो ऐसा है देवता लोग भी मेरे इस रूप का दर्शन करने की सदा इच्छा करते हैं अभिप्राय यह है कि दर्शन की इच्छा करते हुए भी उन्होंने तेरी भांति मेरा रूप देखा नहीं है और देखेंगे भी नहीं कस्मात किस लिए नाहम वेदे न तपसा न दानी न चिज्याम शक्य एवं विधो दृष्ट न दृष्टवासी मामेद दृगजुस्म सामेद अपि न तपसा उग्रेण चांद्र चंद्राणादिना दानन यो गोरण्यादिना चेन पूजया वक्य एवं विधो दर्शित प्रकारो दृष्टुम दृष्टवान असी माम यथा तम जिस प्रकार मुझे तूने देखा है ऐसे पहले दिखलाए हुए रूप वाला मैं न तो ऋख यजु शाम और अथर्व आदि चारों वेदों से न चांद्रायण आदि उग्र तपों से न गौ भूमि तथा स्वर्ण आदि के दान से और न यजन से ही देखा जा सकता हूँ अर्थात यज्ञ या पूजा से भी है से भी मैं इस प्रकार नहीं देखा जा सकता कथम पुनः शक्य इति उच्यते तो फिर आपके दर्शन के प्रकार हो सकते हैं इस पर कहते हैं भक्त च ज्ञात द्रष्टुम प्रवेश पर भक्तिया किम विशिष्टतया भक्ति से दर्शन हो सकते हैं सो किस प्रकार की भक्ति से हो सकते हैं यह बतलाते हैं अन्य अपृथतया भगवता अथग न कदाचित अपि या भवती सातु अनन्य अपि तो अन सर्व न वासुदेवाद्य सा अनन्य भक्ति ही तया भक्त शक्य है अहम विधो विश्वरूप प्रकारो हे अर्जुन ज्ञात शास्त्रतो न केवलम ज्ञात शास्त्र तो द्रष्टुम चाकर्त तत्व तत्वतः प्रवेशुम च मोक्षम चंतुम परम तप हे अर्जुन अनन्य भक्ति से अर्थात जो भगवान को छोड़कर अन्य किसी पृथक वस्तु में कभी भी नहीं होती वह अनन्य भक्ति है एवं जिस भक्ति के कारण भक्तिमान पुरुष को समस्त इंद्रियों द्वारा एक वासुदेव परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की भी उपलब्धि नहीं होती वह अनन्य भक्ति है ऐसी अनन्य भक्ति द्वारा इस प्रकार के रूप वाला अर्थात विश्व रूप वाला मैं परमेश्वर शास्त्रों द्वारा जाना जा सकता हूँ केवल शास्त्रों द्वारा जाना जा सकता हूँ इतना ही नहीं है परम तत् तत्व से देखा भी जा सकता हूँ अर्थात साक्षात भी किया जा सकता हूँ और प्राप्त भी किया जा सकता हूँ अर्थात मोक्ष भी प्राप्त करा सकता हूँ अधुना सर्वे गीताशास्त्र से सारभूत अर्थों नेश्रेयसार्थ अनुयुचि उच्यते अब समस्त गीता गीताशास्त्र का सारभूत अर्थ अर्थसक्षेप में कल्याण प्राप्ति के लिए कर्तव्य रूप से बतलाया जाता है मत, मत परमो कि मत्परमो मदक संगवर्जिता सर्वभूतेषु निर्वैरसूतेस येत पांडव मत्कर्मक मद कर्म मत तत्कती मत्कर्मक मत्पर कौती भृत्य स्वामी कर्म न तो आत्मन पेत इति स्वामिनं प्रतिपद्यते तु मत कर्मकृत माम एव परमाम गतिम प्रतिपद्यते इति मत मत्परम अहम परम पर गति मत परम जो मुझ परमेश्वर के लिए कर्म करने वाला है और मेरी ही परायण है सेवक स्वामी के लिए कर्म करता है परंतु मरने के पश्चात पाने योग्य अपनी परम गति उसे नहीं मानता और यह तो मेरे लिए ही कर्म करने वाला और मुझे ही अपनी परम गति समझने वाला होता है इस प्रकार जिसकी परम गति मैं ही हूं ऐसा जो मत परायण है तथा मद भक्तो माम मे सर्व प्रकार सर्वात्मना सर्वोत्साहन भजते इति मदक्त तथा मेरा ही भक्त है अर्थात जो सब प्रकार से सब इंद्रियों द्वारा संपूर्ण उत्साह से मेरा ही भजन करता है ऐसा मेरा भक्त है संग संगवर्जितों धनपुत्र मित्र कलत्र बंधुवर्गेशु वर्गेषु संग प्रीति स्ने तर्जि तथा जो धन पुत्र मित्र इत्र स्त्री और बंधु वर्ग में संग प्रीति स्नेह से रहित है निर्वैरो वैरह सर्वभूतेषु रहित सर्वूतेसु शत्रुभावित कारण प्रवित्तेषु अपि तथा सब भूतों में वैर भाव से रहित है अर्थात अपना अत्यंत अनिष्ट करने की चेष्टा करने वालों में भी जो शत्रुभाव से रहित है यह इद्रसो मद्भक्त सामम एति अहम एव तति ननिया गति भवति अयम तव उपदेश इष्टो मया उपदिष्टो हे पांडव पाण्डव ऐसा जो मेरा भक्त है हे पांडव वह मुझे पाता है अर्थात मैं ही उसकी परम गति हूँ उसकी दूसरी कोई गति कभी नहीं होती यह मैंने तुझे तेरे जानने के लिए इष्ट उपदेश दिया है ये श्रीमद्भारती सतसाहस्त्रायाम सहितायाम वैयासिक्याम भगवत गीता सुषस्सु ब्रह्म विद्याम योगशास्त्रे संवादे योगशास्त्रेष्णार्जुन संवाद विश्वदर्शन नाम